ओम श्री नमः ओपरमात्म नम श्रीमद्भगवीता महात्म शास्त्री पुत्र गीतो दीपुत्र देव एक मंत्री कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा गीता शास्त्रमिदं पठेत पुण्य यहा पठे प्रहत कुम विष्ण पदम वो वैशोकर्जि गीतानशील प्राणायांपर से नीति पापा कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसा जल स्ना दिने दिने सक्रीदीता स्नान संसार मलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्या कि मन शास्त्र या स्वयं पद्मनाभ मुख पद्मा श्रिता भारतमृत सर्वस्व विष्णुवक्न गीता गंगोदकं सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषद गाव दोगोलनंदना पार्थो भोक्ता दुग्धम गीता मृतम मह भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के अठारहवी अध्याय में बताये गयी गीता की महिमा यह इम पर गुहम मद भक्त स्विधा भक्ति मई पर श्रया शोकार्थ जो पुरुष मुझमे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है नस्मान मन से शु प्रिय कृतम भविता नाचा में तस्मत अन्य प्रियो श्लोकार उससे बढ़कर मेरा प्री कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं इम धर्मम संवाद आवयो ज्ञान यज्ञ श्या श्लोकार जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होंगे ऐसा मेरा मत है श्रद्धा वानन सुणु यादपि यो नर सोपी मुक्त सुभा कर्मणाम श्लोकार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 वसुदेवसुत देवकी देवक पर वंदे जगद्गु ओ श्री पत्ने नम अतमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुे समयुत्म का पांडवा धर्म क्षेत्र युयुत्सव मांडवास् कि अकुवत्त संजय संजय संजय धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेता एकत्रित युत्सव युद्ध की इच्छा वाली मामका मेरे च और हे कि पांडवा पांडु के पुत्रों ने किम क्या अकुव किया तो पांडवानेकूढ़ दुर्योधन तरा आचार्य मुपसंगम्य राजनमब्रवीत दृष्वा तो पांडवानीकूढ़ दुर्योधन तला आचार्य उपसंगम्य राजनमी तदा उस समय राजा राज दुर्योधन ने दुर्योधनेूढ़ व्यूहरचना पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर कर तु और आचार्यम द्रोणाचार्य की उपसंगम्य पास जाकर यह वचनम वचन अब्रवीत कहाता पांडव पुत्रा नाम आचार्य महतिम चमुम द्रुपदुत्रेण तव शिष्येणीमता पदछेदुत्रण आचार्य महतीम द्रुपुत्रेण तव धीमता अन्वय शुद्धा आचार्य हे आचार्य तौ तो धीमता बुद्धिमान शिष्य शिष्य द्रुपद पुत्रे द्रुपद पुत्र धृष्ट दुम द्वारा व्यूढ़ाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रा नाम पांडु पुत्रों की ईताम इस महतिम बड़ी भारी चमुम सेना को पश्चिम देखिए अत्र महेजुन सीराटपदेद अत्र सूरा महे श्वासुन सुधी युयु विराट चुपद महारथ दृष्ट दृष्ट ज्य नरपुंग सर्वे एव महारथा ुश्च विचारेद युधात सर्वे एव महारथा अनवय एवं शब्दार्थ अत्र इस सेना में महेशवासा बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युधि युद्ध में भीम अर्जुन समाह भीम और अर्जुन की समान सुराह सुरवीर युधान सात और विराटह विराट च तथा चहारथ महारथी द्रुपद राजा द्रुपा च और चेकितान चेकितान चाह काशीराज बलवाज काशीराजीजीत कुभोज कुभोज और नरपुंग मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य शिक्रांत पराक्रमी युधामु युधामु चा तथा, वीर्यवान, बलवान उत्तमोजा उत्तम जा, उत्मो जा सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु च, एवं द्रौपदे द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सर्वे एवं सभी महारथी हैं है अस्माको विसिष्टा ए तानी बोध द्विजोत्तम नायकामम अस्मा तान अस्माक विशिष्टा ये निबोध दिजोत्तम अन्वय द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अस्माक अपने पक्ष में तू भी ये जो विशिष्टा प्रधान संत हैं तान उनको आप निबोध समझ लीजिए ते आपकी संज्ञाथम जानकारी के लिए मम मेरी सैन्यस्य सेना के जो जो नायका सेनापति हैं तान उनको ब्रवी में बतलाता हूँ भवान भीष्म कर्णच कृप्चय अश्वत्मा भी करणच सौमदेद समितिं कर्ण चीपृतिजय अश्वत्मा करोमदत्थाव अन्वय आप शब्दाथवान्द्रोढ़ाचार्य च और पितामह भीष तथा कर्ण कर्ण च और समितिजय संग्राम विजयी कृप कृपाचार्य तथा, तथा, वैसे एवं अस्वत्था अस्वत्था विकर्ण विकर्ण च और सोमदत् सोमदत्त का पुत्र भूरी स्रवा अन्य बहुवा शूरा मदर्थे त्यक्त ना शस्त्र प्रहला सर्वे युद्ध विशारदा परच्छीद अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहला सर्वे युद्ध विशारदा अनवय एवं शुद्धार्थ अन्य और भी मदरथे मेरे लिए त्य जीविता जीवन की आशा त्याग देने वाली बहव बहुत से शुरा शुर नाना शस्त्र प्रहड़ा अनेक प्रकार के शस्त्रस्त्रो से सुसज्जित और सर्वे सबके सब युद्ध विशालदा युद्ध में चतुर चतुर्ति हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् भीरक्षित में बलम भीक्षित तत् तु याकम भी तो अन्वय एवं शुद्धा भीरक्षित भीष्मितामह द्वारा रक्षित अस्मा हमारी तत् वह बलम सेना अपर्याप्तम सब प्रकार से अजय है तू और भीमा भी, भी रक्षितम भीम द्वारा रक्षित ऐसे शाम इन लोगों की इदम यह बलम सेना पर्याप्तम जीतने में सुगम है आयने सर्वे सु यथा यथा भागम एवही। आयने सर्वे यथा भागम अवस्थितः अवस्थितः भवन्तः सर्वे अयनु भवन्तः सर्वे ही अन्वय क्यों श इसलिए सर्वेशु सब अनेसु मोर्चो पर यथाभागम अपनी अपनी जगह अवस्थिता स्थित रहते हुए भवंत आप सर्वे एव सभी ही निसंदेह भीषम भीष्म पितामह की अभिरक्षंतु सब ओर से रक्षा करें तस्य तनयन हर्षम कुंहनाद विनद्योच्च शखम दीद तस् संजनयन हर्षम कुमह सिंहनादं विनद्य उच्च शंखम दघुमो प्रतापवान् अन्वय एवं शब्दार्थ कुरुवृद्ध कौरवों में वृद्ध प्रतापवान बड़े प्रतापी पितामह पितामह तस्य। उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम हर्ष संजनयन उत्पन्न करते हुए उच्च उच्च स्वर से सिंहनादम सिंह की दहाड़ के समान विनद्य गरजकर शंखम शंख दधमो बजाया शंखा से भैर से गोमुखा सहसैवाभ्य हनयन स भवत ततः शो मुखा सहसा एवं अभ्य स शब्द तुमूल अभवत अन्वय एवं ततः इसके पश्चात शखा शख संख च और भैर्य नगारे तथा परवानक गोमुखा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे सहसा एक साथ एव ही अभ्यंत बज उठे उनका सह वह शब्द शब्द तुम्हलह बड़ा भयंकर अभवत ततः श्वेतु पांडव दिव्य युक्ते प्रद्मेद श्वेत युक्त स्थित पांडव प्रदधमतु इसके अनंतर श्वेत सफेद घोडों से युक्ते युक्त महति उत्तम संदने रथ में स्थितो बैठे हुए मानव श्री कृष्ण महाराज च और पांडव अर्जुन ने एव भी अर्जुने एवं दिव्यलौकिक पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर ऋषिकेश देवदत्त धनंजय ओण्रम दहाय शब्दारे श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्यम पांचजन्य नामक धनंजय ने देवदत्तम देवदत्त नामक और भीमकर्मा भयानक कर्म वाली वृकोदर भी पौंड्रम पौंड्रामक महाशंख महा महाशंख बजाया अनंत राजा कुंती पुत्र युधिष्ठि नकुल सहदेव सुघोषमणिपुष्पक पर छेद अनुपुत्र युधिष्ठि नकुल सहदेव चुोषमणिपुष्पक अन्वय एवं शब्दी राजा राजा युधिष्ठि युधिषि ने अनंत विजियम अनंत विजय नामक और नकुल नकुलकुल तथा सहदेव सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पको सुघोष और मणि मणिपुष्पक नामक शख बजाए पराजितः स श्रीखंडी महारथ धृष्टुम विराटिद्वास धृष्टुम विराटी अपराजितः सर्वशः द्रुपो द्रौपदे पृथिवीपते सौभद्र महाबाहू शमु पृथक पृथक द्रुपद् द्रौपदेच पृथ्वीपते सौभद्र महाबा शंखा दध्म पृथक पृथक परमेश्वास धनुष वाले काश्य काशीराज च और महारथी शिखंडी शिखंडी एवं चृष्ट्युम धृष्ट्युमन तथा विराट राजा विराट च और सत्यकी सात्यकी, सात्यकी। द्रुप राजा द्रुपद च एवं द्रौपदे द्रौपदी के पांचो पुत्र च और महाबाहु बड़ी भुजा वाले सौभद्र सुभद्रा सु पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने पृथ्वीपे हे राजन सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग बजाई शमु शंक बजाए सघोंषोदार्थ राष्ट्र हृदय नभच पृथ्वी तुमुलो व्यनुनादयन सह पदछेद धातुराष्ट्री व्यदारियत नभ च पृथ्वी चुमूल व्यनुनादयन अन्वय शब्दा और सह उस तुमूल भयानक घोष शब्द ने नभ आकाश और पृथ्वी को एव भी वेनुनादयन गुंजाते हुए धार्त राष्ट्र धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदया हृदय व्यदारियत विदीर्ण कर दिए अथ व्यवस्थि शस्त्र धनुद्यम्य शस्त्रसंपाते शस्त्र धनुद्यम्य पांडव जुन उवाच सन मध्ये रथम स्थापय सैन्य उभर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत अन्वय एवं महीपति इसके बाद कपिध्वज पांडव अर्जुन ने व्यवस्थितान मोर्चा बांधकर कर डटे हुए धात धृतराष्ट्र संबंधियों को दृष्टवा देखकर कर तदा उस शस्त्र सम्पाते शस्त्र चलने की तैयारी के प्रवृत्ति समय धनु धनुष उद्यम उठाकर ऋषिकेशम ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ऐसी इदम यह वाक्यम वचन आह कहा अच्युत हे अच्युत में मेरे रथम रथ को उभयो दोनो सेनाओं के मध्य बीच में स्थापय खड़ा कीजिए या वेता निरीक्षे हम यो कैर अस्मिन् रणसमुद्यमे योधु कामस्थिताया सहुद्यमीक्षेद ये अहम योधु काम अवस्थि क्या सह रणसमुद्यमे अन्वय शुद्धा य जब तक की अहम मैं अवस्थितान युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध कामान युद्ध के अभिलाषी के तान इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षे पहली प्रकार देख लूं कि अश्विन इस रण समुद्र युद्ध रूप व्यापार में माया मुझे कह किन किन के सह साथ योद्धव युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए योमेक्षे हम या एतेत्र समागता धात राष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकेशव पदक्षीद योच्यम अवेक्षेअ सार्थुद युद्धे प्रिय चिकेशन्वय शब्दा दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि धातराष्ट्र दुर्योधन का युद्धे युद्ध में प्रीच के हित चाहने वाले ये जो जो ए राजा लोग अत्र इस सेना में समागता आए हैं इन योद्ध मान युद्ध करने वालों को अहम मैं अवेक्षित देखूंगा संजय उवाचिेशन उभर मध्ये स्थापय रथोत्तम समवेतान समवेतान कुरु ोड़ प्रमुख महिक्षिता महिक्षिता धृतराष्ट्र गुडा के सैन अर्जुन द्वारा एवं इस प्रकार उहे हुए ऋषि के श महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने उभ दो सेनाओ के मध्य बीच में विषम भीष्मतः और द्रोड़ाचार के सामने चा सर्वे शाम सम्पूर्ण महिक्षित राजाओं के सामने रथोत्तम उत्तम रथ को स्थापित खड़ा करके इति इस प्रकार वाच कहा कि पार्थ पार्थ युद्ध के लिए समवेतान जुटे हुई एतान इन कुरुन को पश्य देख सितान पार्थ पितृन न महान आचार्यान मातुलान मातुला भ्रातृत्र सखी तथा पदछेद तत्र त्रपश्य स्थिता पार्थ पितृनिता महाला भ्रातृन् पौत्री तथा स्वुराशुहृदर पर था स्वुराशुचे अपि सेनेन्वय एवं अर्थ इसके बाद पार्थापुत्र अर्जुन ने तो दोनों एव ही सेनो सेनाओं में स्थितान स्थित पितृण ताऊचाचो को पिता महान दादों पर दादो को आचार्यन गुरुओं को मातुलान, मामाओं को भाइयों को पुत्रान पुत्रों को पौत्र पौत्रों को तथा तथा सखीन मित्रों को ससुरान ससुरो को च और को भी सुपश देखा तान समीक्ष्य स कौंतेय सवस्थिताेद तान समीक्ष्य सह कौतेय सर्वान बधुन उन अवस्थिता उपस्थित सर्वान संपूर्ण बंधुन बंधुओं को समीक्ष देखकर कर सह वे पुत्र अर्जुन पर अत्यंत कृपया करुणा से आविष्ट होकर विश्चिदन शोक करते हुए इदम यह वचन अब्रवी बोले अर्जुन उवाच समुपस्थितम् म स्वजन दृष्टवाम गात्री परिशुष्यति चिशोष शरीरे मे मम गात्राणि परिशुष्यति थुरे में अन्वय शुद्धा कृष्ण हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में समस्थित हुए युजुस्म युद्ध के अभिलाषी इम इसम स्वजन समुदाय को दृष्टवा देख कर मम मेरे गात्राणी अंगंती शिथिल हुए जा रहे हैं च और मुखम् मुख परिश्रुष्य सुखा जा रहा है तथा शरीर शरीर में विपथु कंप रोमहते हस्ता पारिदेहते नक्नोम्यवस्था च गिवसते हस्ता नक्नोमी अवस्था भ्रमतीन्वय एव शांडिव गांडीव धनुष गिर रहा है क्या तथा में मेरा मन मन भ्रमत इव भ्रमित हो रहा है अतः इसलिए मैं अवस्था खड़ा रहने को न नक्नोमी समर्थ नहीं हूँ च पश्या विपरीता पश्या हवा स्वजन निमित्तानि च पश्यामि विपरितानि विपरीता न श्रेयः अनुपश्यामि खत् स्वजनम आहवे अन्वय शुद्धाशव हे केशव मै लक्षणों को क्या भी पश्यामि देख रहा देखाहाँु तथा आहवे युद्ध में स्वजन स्वजन समुदाय को हवा मारकर श्रेय कल्याण ची नश्यामी देखता न काे विजय कृष्ण न सुखा च कि नो राज्यन गोविंद किम भो गैर्जीवन वा अरछेद न काे विजय कृष्ण नखा कि राज्य गोविंद जीवितन वृद्धाथ कृष्ण हे कृष्ण मैं न तो विजय विजय कांक्षे चाहता हूँ च न राज्य तथा सुखान सुखों को ही गोविंद हे गोविंद न हमें ऐसे राज्य न राज्य से किम क्या प्रयोजन है वा अथवा ऐसे भोगों से और जीवित जीवन से भी किम क्या लाभ है कैशाथे का नो राज्य भोग सुखा च इमेव स्थित युद्धे प्राण त्यक्ता धना चेद एताम अर्थे का नज भा सुख इमें अवस्थिता युद्धे प्राणन त्यक्तना चन्वय शुद्धा हमें यहां जिनके अर्थे लिए राज्य राज्य भोगा भोग च और सुखान सुखादि कांक्षितम अभिष्ट है ते वे ही इमें यह सब धनानी धन च और प्राणान जीवन की आशा को त्यक्त्वा त्याग युद्धे युद्ध में अवस्थिता खड़े हैं आचार्य पितर पुत्र तथा च पितामहलासुरा पौत्रा श्यालाबंधि तथा आचार्य पिता पुत्र तथा पिता पितामह मतुलासुरा पौत्रा श्यालाबधि तथा अन्वय एवं श्रद्धार्थ आचार्या गुरुजन पितर ताऊचाचे पुत्र लड़के च और तथा उसी प्रकार पितामह मामे मातुलासुरा ससुर पौत्रा श्याला, साले तथा तथा और भी संबंधी लोग हैं। एक हाँ घन तो मधुसूदन अैलोक्य राज्य हेतु किम नुमी कृत पदछेदा घनत अभी मधुसूदन अभी त्रैलोक्य राज्य हेतु तो मही कृत अन्वय एवं मधुसूदन हे मधुसूदन मुझे घनता मारने पर अपि भी अथवा त्रैलोक्य राज्य से तीनों लोकों के राज के हेतो लिए भी मैंता इन सबको अंतुम मारना न नहीं इच्छा चाहता फिर महीकृति पृथ्वी के लिए तो नूकिम कहना ही क्या है निहत्या धारत राष्टान का प्रीति क्या जनार्दना पापमेवाश्रिएदस्मा हेतायिन पदछेद निहत्य धातराष्ट्र न काीति सैजनादन पापमे आश्रिएदस्म हेतायिन अन्वय एवं शब्दाथ जदन हे जनार्दन धारत राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मारकर न हमें का क्या प्रीति प्रसन्नता होगी एतान इन इनताइन आतताइयों को हत्वा मारकर तो असमान हमें पापम, पाप एव ही आश्रित लगेगा तस्मा वातरास््रांशांधवान्वनम ही कथम हवा सुखिन्याम माधव परेद तस्मा नर् वातराष्ट्रांशवान् स्वजनम ही कथम हवा सुखी न्याम माधव अन्वय शब्दार्थ तस्मातीबाधवान् अपने ही बाधव धातराष्ट्र धृत राष्ट्र के पुत्रों को हंतुम मारने के लिए वयम् हम न वर्ह योग्य नहीं है ही क्योंकि स्वजनम अपने ही कुटुंब को हवा मारकर हम कथम कैसे सुखीना, सुखी न सुखी श्याम होंगे यद्यपेटे न पश्य लोभोपात चेत उलछ कृतम दोसम मित्र द्रोहे पातकमद यद्यपि एक न पश्य लोहोपहत चेत स उ ऊल छत दोषम मित्रद्रोहे पातक कथम न गेयस्मा पापास्मर्तिलछ कृतम दोषं प्रपश्यीर्जनादन पर छेद कथम न जेयम अस्म अस्मात् निवर्तम कूल छोष प्रदि जनादन अन्वय एवं यद्यपि यद्यपि लोभो पहत चेत लोभ से भ्रष्टचित्त हुए एते। ये लोग कुल छय कृतम कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को च और मित्र द्रोही, मित्रों से विरोध करने में पातकम पाप को न नहीं पश्यंती देखते तो भी हे जनार्दन है जनार्दन कुल छतम कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को प्रश्न भी जानने वाले अस्माभि हम लोगों को अस्मात इस पापात पाप से निवर्तित हटने के लिए कथम क्यों न नहीं येम विचार करना चाहिए कुल छय प्रणस्यंती कुल धर्मा सनातना धर्मे न स्टेकुलम कृष्णम भवत्युत नुलम कृष्णेद प्रदश्य धर्मे न स्टेकुलम कृष्णम कृष्ण अधर्मा अभीतुत अन्वय एवं शब्द कुल की छए कुलतन सनातन कुल धर्मा कुल धर्म प्रदश नष्ट हो जाते हैं धर्मे धर्म के नष्ट नाश हो जाने पर कृष्णम संपूर्ण कुलम कुल में अधर्म पाप उत् अभिभवती बहुत फैल जाता है अधर्मा अभिभाव कृष्ण प्रदुष्युलि स्त्रीसु दुष्ट सुवर्षणेय जायते वर्ण शकर पदच्छेद अधर्मा भवात्त कृष्ण प्रदुष्यूल स्त्रि स्त्रीसु दुष्ट सुवाषणेय जायते वर्ण अन्वय एवं शुद्धा कृष्ण हे कृष्ण अधर्मा भी पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्री कुल स्त्रिया प्रदूष्यंती अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वार्षण हे वार्षण स्त्री शु स्त्रियों के दुष्टाश दूषित हो जाने पर वर्णसंकर, वर्णसंकर वर्ण जायते उत्पन्न होता है संकरो नर्का ये इवा कुलग्ना नाम कुलस्यचा पतंति पितरो ही ये शाम लुप्तपिंडो दक्रिया हर पर अच्छी द संकरह नर्का ये इवा कुलग्ना नाम कुलस्यचा पतंति पितरा ही ये शाम लुप्तपिंडो दक्रिया हर अनुवायन युष्ण दार्थ। शंकरह वर्ण शंकर कुलघ्न नाम कुल घातियों को चल से कुल को नरकाय नरक में ले जाने के लिए एवं ही होता है लुप्त पिंडोदक लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित ईशाम इनके पितर पितर लोग ही भी पतंती अधोगति को प्राप्त होते हैं। दो तय रेत कुलघ्नाम वर्ण शकर कार्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वताः पदच्छेद दोष एत कुलनाकर कारक जाति धर्म कुल धर्म चाश्वता अन्वय इंसदार्थ एत वर्ण संकर कारकै वर्ण संकर, कार संकर कारक दोष दोषो से कुलघना कुल कुलघातियों की शाश्वता, सनातन कुल धर्म कुल धर्म च और जाति धर्म जाति धर्म उत्साहित नष्ट हो जाते हैं उत्सन्न कुल धर्म मनुष्याणाम जनार्दन नर के नियतम उत्सन्न कुल धर्मा मनुष्याण जनादन नरके भवति इति अयतम वासतीश्रुव एवं शुद्धा जनार्दन हे जनादन उत्सन्न कुल धर्माणाम जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्याणाम मनुष्यों का अनियतम अनिश्चित काल तक नरके नरक में वास वास भवती होता है इति ऐसा हम अनुश्रुम सुनते आए हैं अत महत्प कर्तुं व्यवसिता व्यम यद सुख लोभिन हम तुम स्वजन मुद्यता पदक्षेद अहोबत महत पापम करतुम व्यवस्थिता व्यम यद राज्य सुख लोभेन स्वजनम उद्यता हम लोग बुद्धिमान होकर भी महत् महान पापम पाप कर करने को व्यवस्थिता तैयार हो गए जो राज्य सुख लोभिन राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम स्वजनों को हंतुम मारने के लिए उद्यता उद्यत हो गए हैं यदि मृतिकार शस्त्र शस्त्र पाड़ धात राष्ट्र रणे हन्यो तन तरम भवेत पद छेद यदि यदिकार अशस्त्र शस्त्र धातराष्ट्राहे हन्यो यदि यदि अन्वय मुझ य शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्रपाड़य शस्त्र हाथ में लिए हुए धारत राष्ट्राह्र के पुत्र रण में अन् मार डाले तो तत् वह मारना भी मैं मेरे लिए क्षेम अधिक कल्याणकारक कारक भवित होगा संजय वाचम मुक्त अर्जुन थोपस्थ उपावशत विसृज साप्न मनस पदछेद अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपावशत विसृज्य सरम चापम शोक संविघ्न मनस अन्वय एवं शब्द संख्ये रणभूमि में शोक संविघ्न मानस शोक से उद्विघ्न मन वाला अर्जुन अर्जुन एवं इस प्रकार उक्ता कहकर सुर सहित चापम धनुष को विसृज त्याग कर रथोपस्थित रथ के पिछले भाग में उपाविशद बैठ गया श्रीमद्भगवद्गी उपनीष ब्रह्म विद्याजुन संवादर्जुन विषाद योगोनाम रत्न